ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य हिंदी अनुवाद अधिक वृद्ध स्वभाव वाले तुम और अस्मत हम प्रति के विषयभूत विषय और विषय की इतरतर भाव कात्म की अनुपत्ति सिद्ध होने पर उनके धर्मों की भी सुतरा इतरे तर इतर भाव की अनुपत्ति है इसलिए अस्मत प्रती के विषयभूत चैतन्य स्वरूप विषय में और उसके धर्मों का अध्यास नहीं हो सकता समाध समाधान तो भी अत्यंत भिन्न धर्मों और धर्मियों का भेद ज्ञान न होने के कारण एक का दूसरे में परस्पर स्वरूप तथा एक दूसरे के धर्मों का अध्यासकर सत्य और अनुद्ध का मिथुनीकरण कर यह मैं और यह मेरा इस प्रकार मिथ्या ज्ञान निमित्त स्वाभाविक लोक व्यवहार होता है, है, है? है स्मृति रूप पूर्व दृष्ट का अन्य में अधिष्ठान में अवभाष प्रतिति वही अध्यास है कोई लोग एक में दूसरे के धर्म के आरोप को अध्यास कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि जिसने जिसका अध्यास है उसका निवित्तक भ्रम अध्यास है। तो अध्यास है, अन्य लोग तो जिसने जिसका उसमें विरुद्ध धर्मत्व की कल्पना को अध्यास कहते हैं परंतु सर्वथा अपी सभी मतों में अन्य में अन्य के धर्म की प्रतीति इस लक्षण का व्यविचार नहीं है इसी प्रकार लोक व्यवहार में भी अनुभव है कि ही रजत के समान अवभासित होती है एक ही चंद्रमा दो चंद्रमाओं के समान प्रतीत होता है अविषय प्रत्यगात्मा चिदात्मा में विषय और उसके धर्मों का अध्यास कैसे होगा जबकि सब लोग पूर्वर्ती इंद्रिय संयुक्त विषय में अन्य इंद्रिया संयुक्त विषय का अध्यास करते हैं और तुम युष्मत तुम ऐसी प्रतीति से रहित प्रत्यगात्मा को अविषय कहते हो कहते हैं यह आत्मा अत्यंत सर्वथा अभिषय नहीं है क्योंकि वह अस्मत अहम प्रत्यय का विषय है अपरोक्ष है और प्रत्यगात्मा रूप से प्रसिद्ध है किंच भी कोई नियम नहीं है कि पूर्वर्ती विषय में ही विषयांतर का अध्यास होना चाहिए क्योंकि अप्रत्यक्ष आकाश में भी अविवेकी लोग तल मलिनता का आदि का अध्यास करते हैं इस प्रकार प्रत्येगात्मा में अनात्मा का अध्यास भी अविरुद्ध है उक्त लक्षण वाले इस अध्यास को विद्वान लोग अविद्या ऐसा मानते हैं और इसके विवेक द्वारा वस्तु स्वरूप के निश्चय को विद्या कहते हैं ऐसा होने पर अध्यास के अविद्यात्मक होने पर अथवा वस्तु स्वरूप का निश्चय होने पर जिसमें जिसका अध्यास होता है तत्कृत दोष अथवा गुण के साथ भी वह संबंधित नहीं होता पूर्वोक्त आत्मा और के परस्पर अध्यास को आगे रखकर सब लौकिक और वैदिक प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार प्रवृत्त हुए हैं और विधि निषेध बोधक एवं मोक्षपरक शास्त्र प्रवृत्त हुए हैं तो फिर अविद्या वाला प्रमाता प्रत्यक्ष आदि प्रमाण और शास्त्र का आश्रय कैसे हो सकता है कहते हैं देह इंद्रिय आदि में अहम मम अभिमान रहित आत्मा का परमातुत्व अनुपन्न होने से उनमें प्रमाण की प्रवृत्ति की भी अनुपपत्ति होती है क्योंकि इंद्रियों का ग्रहण के बिना प्रत्यक्ष आदि व्यवहार संभव नहीं होते और अधिष्ठान इंद्रियो का आश्रयभूत शरीर के बिना इंद्रियों का व्यवहार संभव नहीं होता अनध्यस्त आत्म भावों वाले शरीरे से कोई व्यापार नहीं कर सकता और उपर्युक्त इन सब अध्यासों के न होने पर असंग आत्मा में परमातृत्व उपपन्न नहीं होता प्रमाता के बिना प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती इसलिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाण और शास्त्र अविज्ञ अविद्वानों का ही आश्रय करते हैं और पशु आदि के व्यवहार से विद्वान के व्यवहार में विशेषता नहीं है जैसे श्रोत्र आदि इंद्रियों का शब्द आदि विषयों के साथ संबंध होने पर पशु आदि भी उन शब्द आदि का ज्ञान प्रतिकूल होने पर निवृत्त होते हैं और अनुकूल होने पर उसकी ओर प्रवृत्त होते हैं हाथ में दंड उठाए हुए किसी पुरुष को सन्मुख आते देखकर यह मुझे मारना चाहता है ऐसा समझकर पशु वहां से भागने लगते हैं और यदि हाथ में हरी घास पकड़ी हो तो उस व्यक्ति के प्रति अभिमुख होते हैं वैसे ही लोक व्यवहार में हम प्रायः देखते हैं कि खड़ग हाथ में उठाए क्रूर दृष्टि से ललकारते हुए बलशाली पुरुष को देखकर विद्वान लोग भी वहां से हट जाते हैं तथा तो एवं उसके विपरीत स्निग्ध दृष्टि वाले मधुरभाषी सौम्य पुरुष के प्रति प्रवृत्त होते हैं अतः है पुरुषों का प्रमाण प्रमेय व्यवहार पशु आदि के समान है अर्थात दोनों के व्यवहार में भेद नहीं है और यह तो प्रसिद्ध है कि पशु आदि का प्रत्यक्ष आदि व्यवहार अविवेक होता है उनके साथ समानता देखने से विवेकी पुरुष का भी प्रत्यक्ष आदि आदि व्यवहार में पशु के समान ही है ऐसा निश्चित होता है शास्त्रीय व्यवहार में तो यद्यपि देह से भिन्न आत्मा का स्वर्ग आदि लोगों के साथ संबंध जाने बिना विवेकपूर्वक कर्म करने वाला पुरुष अधिकृत नहीं होता तथा उपनिषेद वेद्य क्षुधा आदि से अतीत ब्राह्मण क्षत्रिय आदि आदिशून्य कर्म के अधिकार में अपेक्षा नहीं है क्योंकि उसमें का उपयोग नहीं है और अधिकार का विरोध है इस प्रकार के आत्मज्ञान से पूर्व प्रवर्तमान शास्त्र अविद्वान पुरुष के आश्रयत्व का उल्लंघन नहीं करता अर्थात शास्त्र अविद्वान का ही आश्रय करता है जैसे कि ब्राह्मण यजित ब्राह्मण याग करे इत्यादि शास्त्र आत्मा में वर्ण आश्रम वय अवस्था आदि विशेष अध्यास का आश्रय कर प्रवृत्त होते हैं अत में तद्बुद्धि ही अध्यास है अर्थात उसमें उससे भिन्न में उसकी बुद्धि ही अध्यास है ऐसा पहले हम कह चुके हैं जैसे कि कोई पुत्र स्त्री आदि के अपूर्ण और पूर्ण होने पर मैं ही अपूर्ण और पूर्ण हूँ इस प्रकार बाह्य पदार्थों के धर्मों का अपने में अभ्यास करता है तथा मैं स्थूल हूँ मैं कृष हूँ मैं गौर हूँ मैं खड़ा हूँ मैं जाता हूँ मैं लाभता हूँ इस प्रकार देह के धर्मों का अध्यास करता है और मैं मुख हूँ काना हूँ नपुंसक हूँ बधिर हूँ इस प्रकार इंद्रिया के धर्मों का अध्यास करता है इसी प्रकार काम संकल्प संचय निश्चय आदि आदिकरण के धर्मों का अपने में अध्यास करता है इसी प्रकार प्रत्यय वृत्ति वाले अंत का अंत की संपूर्ण वृत्तियों के साक्षीभूत प्रत्यात्मा में अध्यास आरोप और इसके विपरीत उस सर्व प्रत्यगात्मा का अंत आदि में अध्यास करता है तो इस प्रकार अनादि अनंत नैसर्गिक मिथ्या ज्ञान स्वरूप और आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का प्रवर्तक अध्यास सर्वजन प्रत्यक्ष है इस अनर्थ के हेतु हेतुभूत अध्यास की समूल निवृत्ति के लिए यह ब्रह्म आत्मा एकत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए सब वेदांतों का आरंभ होता है जिस प्रकार सब वेदांतों का यह ब्रह्मात्मकत्व प्रयोजन है उसे उसी प्रकार हम यह शारीरिक में दिखलाएंगे जिज्ञासाधिकरण सूत्र एक व्याख्यान के विषय भूत वेदांत मीमांसा शास्त्र का यह आदि सूत्र है अर्थात जिसकी हम व्याख्या करना चाहते हैं उस वेदांत मीमांसा शास्त्र का यह प्रथम सूत्र है सूत्र पहला अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जिज्ञासा विवेक आदि साधना चतुष्टय रूप संपत्ति सिद्धि के अनंतर कर्मफल के अनित्य और ज्ञानफल मोक्ष के नित्य होने से मुक्षों को ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए परिग्रहित है आरंभर्थक नहीं क्योंकि किया जा सकता और मंगल का समन्वय नहीं होता इसलिए अन्य अर्थ में में प्रयुक्त हुआ ही अथ शब्द श्रवण द्वारा मंगल रूप प्रयोजन वाला होता है फल विचार की कारण भूत पूर्व प्रकृत पूर्ववर्तमान के साथ जो अपेक्षा है उसका आनंतर से भेद नहीं है तो अथ शब्द के यार्थक होने पर जैसे धर्म पहले नियम से होने वाले कारण भूत वेदाध्ययन की अपेक्षा रखती है वैसे ही ब्रह्म भी पहले नियम से रहने वाली जिस वस्तु की अपेक्षा रखती हो उसे कहना चाहिए यदि स्वाध्याय अव्ययन का आनातर्य माना जाए तो वह ठीक नहीं क्योंकि स्वाध्याय अध्ययन का आनन्तर्य तो दोनों धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में समान है यदि कहो कि ब्रह्म जिज्ञासा में धर्म जिज्ञासा से कर्म ज्ञान का आनन्तर्य विशेष है तो यह युक्त नहीं है क्योंकि अधित वेदांत पुरुषों को भी धर्म जिज्ञासा से पहले ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है और जैसे हृदय आदि के अवदान छेदन में आनन्तरिय क्रम का नियम है क्योंकि वह क्रम विवक्षित है वैसे यहाँ ब्रह्म जिज्ञासा में क्रम विवक्षित नहीं है धर्म जिज्ञासा और अंगांगी भाव अथवा अधिकार मानने में कोई प्रमाण नहीं है एवं दोनों के फल और जिज्ञास में भी भेद है धर्म ज्ञान अभ्युदय फल वाला है तथा वह अनुष्ठान की अपेक्षा रखता है ब्रह्म ज्ञान तो मोक्ष रूप फल वाला है और वह अन्य अनुष्ठानों की अपेक्षा नहीं रखता धर्म का विषय धर्म भव्य साध्य है और में नहीं है क्योंकि वह पुरुष व्यापार के अधीन है यहाँ ब्रह्म मीमांसा में तो सिद्ध ब्रह्म जिज्ञास जिज्ञास्य है वह नित्य होने से पुरुष व्यापार के अधीन नहीं है किंच बोध प्रमाण की प्रवृत्ति के भेद से भी जिज्ञास भेद है जो विधि धर्म का लक्षण ज्ञापक है वह पुरुष को स्व विषय में नियुक्त करती हुई बोध कराती है ब्रह्म प्रमाण तो पुरुष को केवल बोध ही कराता है अवबोध ब्रह्म प्रमाण से जन्य है इसलिए ब्रह्म प्रमाण अयमात्मा ब्रह्म पुरुष को ज्ञान में नियुक्त नहीं करता जैसे इंद्रिय विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान में नियुक्ति नहीं होती इसलिए जिसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा का उपदेश किया जाता है ऐसा कोई असाधारण हेतु कहना चाहिए कहते हैं नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक इस लोक तथा परलोकस्थ विषय भोगों से विराग क्षम दम आदि साधन संपत्ति और मुमुक्षुता मोक्ष की इच्छा उन साधनों के होने पर ही धर्म जिज्ञासा से पूर्व तथा पश्चात भी ब्रह्म जिज्ञासा तथा ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान हो सकता है अन्यथा नहीं इसलिए अथ शब्द से पूर्वोक्त साधन संपत्ति के का उपदेश किया जाता है शब्द है। जैसे कर्मों से अन्ना हो जाते है। वैसे ही परलोक में पुण्य कर्मों से संपादित स्वर्ग आदि भोग भी नष्ट हो जाते हैं इत्यादि श्रुति ही श्रेय के साधन भूत अग्निहोत्र आदि का अनित्य फल दिखलाती है इसी प्रकार मोक्ष स्वरूप पर को प्राप्त होता है इत्यादि श्रुति वाक्य ब्रह्म ज्ञान से ही परम पुरुषार्थ मोक्ष को दिखलाता है इसलिए यथोक्त साधन संपत्ति के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए ब्रह्म की जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा है जन्माद्यस्य जन्माद्य इस सूत्र में वक्षमाण लक्षण वाला ब्रह्म है अत वे ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए कि ब्रह्म शब्द का जाति आदि अन्य अर्थ है ब्रह्मण यह कर्म में षी है शेष में नहीं क्योंकि जिज्ञासा को जिज्ञासा के अपेक्षा होती है और यह ब्रह्म के सिवा अन्य जिज्ञासा निर्देश नहीं है यदि कहो कि शेष में ष्ठी के स्वीकार करने पर भी ब्रह्म में जिज्ञासा कर्मत्व विरुद्ध नहीं है क्योंकि संबंध सामान्य विशेष में भी रहता है इस प्रकार भी ब्रह्म में प्रत्यक्ष कर्मत्व को छोड़कर सामान्य संबंध द्वारा परोक्ष कर्मत्व की कल्पना करने वाले व्यर्थ ही प्रयास होगा यदि ऐसा कहो कि यह प्रयास व्यर्थ नहीं है क्योंकि ब्रह्म के आश्रित सब पदार्थों के विचार की प्रतिज्ञा के लिए है तो यह युक्त नहीं है कारण की प्रधान का परिग्रहण होने पर तदपेक्षित सब पदार्थों का अर्थत आक्षेप ग्रहण हो जाता है ब्रह्म ही ज्ञान से से प्राप्त करने के के के लिए इष्टतम प्रधान प्रधान उस का परिग्रह होने पर जिन के बिना ब्रह्म जिज्ञासित नहीं होता वे तो अर्थत आक्षिप्त ग्रहण किए जाते हैं अतः उनको प्रथक सूत्रित नहीं करना चाहिए अर्थात सूत्र में उनके पृथक ग्रहण के अपेक्षा नहीं है जैसे कि यह राजा जाता है ऐसा कहने से सब परिवार राजा के गमन का कथन हो जाता है, वैसे ही और श्रुति के अनुगम से भी कर्म में षी है यतो वा, जिससे ये प्राण उत्पन्न होते है इत्यादि श्रुतिया उसकी जिज्ञासा कर ब्रह्म है इस वाक्य के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म को ही जिज्ञासा का कर्म दिखलाती है वह कर्म में षि मानने से ही सूत्र से अनुगत होता है अर्थात सूत्र के साथ श्रुति की एक अवक्यता होती है इसलिए ब्रह्मण यह कर्म में षी है जानने की इच्छा का नाम जिज्ञासा है ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत ज्ञान सन प्रत्ययवाच्य इच्छा का कर्म है क्योंकि इच्छा फल विषय होती है ब्रह्म ज्ञान रूप प्रमाण से जानने के योग्य है ब्रह्म का साक्षात्कार ही पुरुषार्थ है क्योंकि उससे निशेष संसार के बीजभूत अविद्या आदि अन्यों की निवृत्ति होती है अतः ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए वह ब्रह्म प्रसिद्ध है, अप्रसिद्ध। यदि प्रसिद्ध है तो उसकी जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए यदि अप्रसिद्ध है तो उसकी जिज्ञासा ही नहीं हो सकती इस पर कहते हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति सम्पन्न ब्रह्म तो प्रसिद्ध है बृह धातु के अर्थ के अनुगमन होने से युत्पत्ति सिद्ध ब्रह्म शब्द से नित्यत्व शुद्धत्व आदि अर्थ प्रतीत होते हैं और सबका आत्मा होने से ब्रह्म का अस्तित्व प्रसिद्ध है आत्मा के अस्तित्व का अनुभव सबको होता है मैं नहीं हूं ऐसा ज्ञान किसी को नहीं होता यदि आत्मा का अस्तित्व प्रसिद्ध न होता तो सब लोग मैं नहीं हूँ ऐसा अनुभव करते आत्मा ही ब्रह्म है यदि लोक में ब्रह्म आत्म रूप से प्रसिद्ध है तो वह ज्ञात ही है इस प्रकार पुनः ब्रह्म में प्राप्त हुआ, ऐसी शंका युक्त नहीं है क्योंकि उसके विशेष ज्ञान में विप्रतिपत्ति विवाद है जैसे कि चैतन्य विशिष्ट देह मात्र आत्मा है ऐसा प्राकृतजन तथा लोकायतिक चारवाक मानते है परन्तु दूसरे चेतन इंद्रियो को आत्मा कहते हैं और कुछ मन को ही आत्मा मानते हैं कोई क्षणिक को ही आत्मा कहते हैं शून्य आत्मा है अन्य कहते हैं कि देह आदि से भिन्न संसारी कर्ता भोक्ता आत्मा है कोई ऐसा मानते हैं कि केवल आत्मा भोक्ता है कर्ता नहीं कोई कहते हैं कि जीव से भिन्न ईश्वर सर्वज्ञ सर्व शक्ति संपन्न है वह ईश्वर भोक्ता जीव का का आत्मा स्वरूप है कोई ऐसा मानते हैं इस प्रकार युक्ति वाक्य तथा तो उनके आभासों आश्रय कर अनेक मतभेद है उन सबका वास्तविक विचार किए बिना जिस किसी मत को प्राप्त करने वाला मोक्ष से वंचित रहेगा और साथ ही अनर्थ को प्राप्त होगा इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा के द्वारा कथन द्वारा जिसमें अविरोधी तर्क साधन रूप है ऐसी मोक्ष प्रयोजन वाली वेदांत वाक्यों की मीमांसा प्रस्तुत की जाती है सूत्र दूसरा जन्माद्यतः जन्मादिस्त यथ जन्म उत्पत्ति है आदि में जिसके वे जन्मादि यह तद्गुण है उत्पत्ति स्थिति और नाश यह का अर्थ है निर्देश से तथा वस्तु स्थिति के अपेक्षा जन्म आदि है श्रुति निर्देश है यथो वाईमानी जिससे ये आकाश आदि सारे भूत उत्पन्न होते हैं इस वाक्य में उत्पत्ति स्थिति और नाश का क्रम दिखाई देता है वस्तु स्थिति भी ऐसी है कि जन्म से सत्ता को प्राप्त धर्मी की ही स्थिति और लय का शब्द से निर्देश है। और इसमें षष्टि विभक्ति जन्म आदि धर्मों का धर्मी जगत के साथ संबंध द्योतन के लिए है यत यह शब्द कारण का निर्देशक है जो नाम रूप से अभिव्यक्त हुआ है तथा अनेकर्ता और भोक्ताओं से संयुक्त है।, है एवं रचना रूप वाले इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय जिस सर्वज्ञ शक्तिमान कारण से होते हैं, वह ब्रह्म है यह वाक्य शेष है अन्य भाव विकारों का भी इन तीनों में ही अंतर्भाव है इसलिए उत्पत्ति स्थिति और नाश का यहां सूत्र में ग्रहण है। है, है से पठित जायते उत्पन्न होता है, है इत्यादि जायारों का ग्रहण किए जाने पर जगत को स्थिति काल में उसकी संभावना होने से मूल कारण से जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश ग्रहित नहीं होंगे संभव है और यह आशंका करे ऐसी शंका न करे इसलिए ब्रह्म से इस जगत की जो उत्पत्ति उसी में जो स्थिति और लय क्षति में प्रतिपादित है वे ही जन्म स्थिति और लय यहाँ ग्रहित होते हैं पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त जगत की यथोक्त विशेषण विशिष्ट ईश्वर को छोड़कर अन्य से अचेतन प्रधान से परमाणु से अभाव शून्य से अथवा संसारी किरण्य गर्भ से उत्पत्ति आदि की संभावना नहीं की जा सकती और इसी प्रकार स्वभाव से भी उत्पत्ति आदि की संभावना नहीं हो सकती क्योंकि यहार्थी द्वारा विशिष्ट देश काल और निमित्त का ग्रहण है ईश्वर को जगत का कारण मानने वाले नैयायिक इसी अनुमान को संसारी जीव के व्यतिरिक्त ईश्वर के अस्तित्व आदि में साधन मानते हैं तो इस जन्मादि सूत्र में भी उसी अनुमान का उपन्यास किया गया है नहीं क्योंकि सूत्र वेदांत वाक्य रूपी पुष्पों को गुंथने के लिए है सूत्रों द्वारा वेदांत वाक्यों का उदाहरण देकर विचार किया जाता है वाक्यर्थ विचार द्वारा निश्चित तात्पर्य से ब्रह्मगति ब्रह्म ज्ञान निष्पन्न होती है अनुमान आदि अन्य प्रमाणों से निष्पन्न नहीं होती जन्म के जन्म आदि के कारण का प्रतिपादन करने वाले वेदांत वाक्यों यथोह तो इमानी भूतानी जयंती के विद्यमान होने पर उनके अर्थ ग्रहण की दृढ़ता के लिए का अनुमान भी यदि प्रमाण होता हो तो उसका निवारण नहीं किया जाता क्योंकि श्रुति ने ही सहायक रूप से तर्क अनुमान को स्वीकार किया है जैसे श्रोतव्य आत्मा श्रोतव्य व मंतव्य है यह श्रुति है और पंडितों जैसे पंडित और मेधावी बुद्धिमान गंधार कंधार देश को ही ही प्राप्त कराता है वैसे आचार्यवान पुरुष बुद्धि को सहायक दिखलाती है धर्म जिज्ञासा के समान ब्रह्म जिज्ञासा में केवल श्रुति आदि ही प्रमाण नहीं है किंतु श्रुति आदि तथा अनुभव आदि यथा संभव उसमें प्रमाण है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान सिद्ध वस्तु विषयक और ब्रह्म साक्षात्कार है कर्तव्य अपेक्षा नहीं है, तो है।, है। इसलिए लौकिक तथा वैदिक कर्म करने न करने अथवा अन्यथा करने में पुरुष समर्थ स्वतंत्र है जैसे कि अच्छ से जाता है पैदल जाता है अथवा अन्य प्रकार से जाता है अथवा नहीं ही जाता वैसे ही ग्रहण करें ग्रहण न करे ऋग्वेदी सूर्य उदय होने पर अग्निहोत्र करें, से पहले अग्निहोत्र करें। इस प्रकार विधि प्रतिषेध विकल्प उत्सर्ग तथा अपवाद यहाँ धर्म में सार्थक होते हैं परंतु सिद्ध वस्तु इस प्रकार है अथवा इस प्रकार नहीं है अथवा नहीं है ऐसे विकल्पन नहीं किए जा सकते विकल्प तो पुरुष बुद्धि के अपेक्षा से होते हैं सिद्ध वस्तु का यथार्थ ज्ञान पुरुष बुद्धि के अपेक्षा नहीं करता किंतु वह तो सिद्ध वस्तु के अधीन है एक स्थाणु में स्थाणु है पुरुष है अथवा अन्य है ऐसा ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं होता उसमें पुरुष है अथवा अन्य कुछ है यह मिथ्या ज्ञान है, है, है स्थानु ही है यह यथार्थ ज्ञान है क्योंकि वह वस्तु के अधीन है उसी प्रकार सिद्ध वस्तु विषय ज्ञानों का प्रामाण्य वस्तु के अधीन है ऐसा होने पर ब्रह्म ज्ञान भी वस्तु के अधीन है क्योंकि वह भी सिद्ध वस्तु विषय है यदि यह शंका हो कि सिद्ध वस्तु होने से ब्रह्म अन्य प्रमाण के विषय ही है इससे तो विनंत वक्तियों के विचार की निष्फलता प्राप्त होती है तो यह युक्त नहीं है क्योंकि ब्रह्म इंद्रिय का विषय नहीं है अतः अन्य प्रमाणों से उसका जगद्रूप कार्य के साथ संबंध का ग्रहण नहीं होता इंद्रिया से विशे है, है। तो ब्रह्म के साथ संबद्ध है ऐसा ग्रहित होता परंतु कार्यमात्र अर्थात यह जगद्रूप कार्य ही इंद्रियों से ग्रहित होता है तो क्या वह ब्रह्म के साथ संबद्ध है अथवा किसी अन्य के साथ संबद्ध है ऐसा निश्चय नहीं किया जा सकता इसलिए जन्मादि सूत्र अनुमान उपन्यास के लिए नहीं है किंतु वेदांत वाक्यों के प्रदर्शन के लिए है वे कौन से वेदांत वाक्य है जिनका सूत्र द्वारा ब्रह्म के लक्षण रूप से यहाँ विचार करना इष्ट है भ्रगुर में वारु वारुणी भृगु अपने पिता वरुण के पास गया और कहा हे भगवान ब्रह्म का उपदेश कीजिए ऐसा उपक्रम कर कहते हैं यथो व इमानी जिससे ये समस्त भूत भूतभौतिक उत्पन्न होते हैं इस सामान्य कारण विषय श्रुति वाक्य का निर्णय वाक्य यह है आनंदाद हीसंदेह आनंद से ही ये भूत उत्पन्न होते हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध तथा मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ स्वरूप कारण ब्रह्म विषयक इस प्रकार के स्वरूप तथा तटस्थ लक्षण के निर्देशक अन्य उपनिषद वाक्य भी उदाहरण रूप से देने चाहिए सूत्र तीसरा शास्त्र योनित्वात् ऋग्वेद आदि शास्त्र का कारण होने से ब्रह्म सर्वज्ञ है अथवा केवल आदि आदि शास्त्र शास्त्र प्रमाणक है, के के ज्ञान में शास्त्र ही प्रमाण अनेक विद्यास्थानों से उपकृत दीपक के समान सब अर्थों का प्रकाशन करने में समर्थ और सर्वज्ञ के समान महान आदि शास्त्र का योनि कारण ब्रह्म है ऐसे ऋग्वेदादि रूप सर्व गुण संपन्न शास्त्र की उत्पत्ति सर्वज्ञ को छोड़कर किसी अन्य से नहीं है जो जो विस्तारार्थ शास्त्र जिस पुरुष विशेष से विरचित है जैसे पाणिनि आदि के मेय का एक अंशरूप अर्थ से युक्त व्याकरण आदि शास्त्र है वह पुरुष विशेष उस स्विचित शास्त्र से अधिकतर ज्ञान वाला होता है यह लोक में प्रसिद्ध है तो अनेक शाखा भेद से भिन्न देव मनुष्य पशु वर्ण आश्रम आदि विभाग का जो हेतु है और सर्वज्ञान से सर्वज्ञान के भंडार है ऐसे ऋग्वेद आदि नामक वेदों की अनायास ही लीलान्याय से पुरुष निश्वास की तरह जिस महान सदरूप कारण से उत्पत्ति होती है क्योंकि अस्य महतो इस अपरिचिन्न सद्रूप ब्रह्म का जो निश्वास है वह ऋग्वेद है श्रुति है उस महान सदरूप ब्रह्म के निरतिशय सर्वज्ञत्व तथा सर्वशक्ति मत्व के विषय में तो कहना ही क्या है अथवा पूर्वोक आदि शास्त्र इस ब्रह्म के यथार स्वरूप के ज्ञान में योनि कारण प्रमाण है शास्त्र प्रमाण से ही यह अधिगत होता है कि जगत के जन्मादि का कारण ब्रह्म है यह अभिप्राय है पूर्व सूत्र में यथो तो व इमानी भूतानी जयंती इत्यादि शास्त्र उदाहरित है जब पूर्व सूत्र जन्मादि में ही तो वा इस प्रकार शास्त्र का उदाहरण देते हुए सूत्रकार ने ब्रह्म शास्त्री प्रमाणक है ऐसा दिखलाया है तो फिर इस सूत्र का प्रयोजन ही क्या है कहते हैं वहाँ पूर्व सूत्र के अक्षरो अर्थों के शास्त्र का स्पष्ट ग्रहण नहीं किया गया है इसलिए जगत के जन्मादि का केवल अनुमान रूप से उपन्यास किया है कोई ऐसा शंका करे तो उस शंका की निवृत्ति के लिए शास्त्र प्रगत हुआ है ब्रह्मशास्त्र प्रमाण है पुनः यह कैसे कहते हो क्योंकि वेद क्रिया क्रियार्थक है क्रिया से भिन्न सिद्ध वस्तु प्रतिपादक वेद वाक्य अनर्थक है अर्थात प्रयोजन रहित है इस प्रकार शास्त्र क्रिया दिखलाया गया है इससे अक्रियाक होने के कारण वेदांत वाक्य प्रयोजन रहित है अथवा कर्ता अथवा देवता आदि का प्रकाशन रूप प्रयोजन वाले होने वेदांत वाक्य क्रिया के विधि के अंग है अथवा उपासना आदि अन्य क्रियाओं के लिए क्रियाओं के विधान के लिए है किंतु सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन तो वेदांतों का प्रयोजन संभव नहीं है क्योंकि सिद्ध वस्तु प्रत्यक्ष आदि परमाणों का विषय है और हेयोपादेय से रहित उसके प्रतिपादन करने में पुरुषार्थ भी नहीं है इसी कारण से वा इत्यादि वाक्य अनर्थक न हो इसलिए विधिना विधि वाक्यों के साथ अर्थवाद आदि वाक्यों की एक वाक्यता है क्योंकि अर्थवाद वाक्य विधेयक की स्तुति के लिए होते हैं इस प्रकार परक होने से सार्थक कहे गए हैं और इशे त्वा हे ईशे शाखाओ तुझे अन्न के लिए काटता इत्यादि मंत्र क्रिया तथा उसके साधनों का होने से कर्म संबंधी कहे गए हैं किसी भी प्रकरण में विधि वाक्यों के साथ संबंध प्राप्त किए बिना वेद वाक्यों की अर्थवत्ता न देखी गई है और न उपपन नहीं है सिद्ध वस्तु के स्वरूप में विधि नहीं हो सकती क्योंकि विधि क्रिया विषयक होती है इसलिए कर्म में अपेक्षित कर्ता तथा देवता आदि के स्वरूप का प्रकाशन करने से वेदांत क्रिया विधि के अंग है यदि अन्य प्रकरण से प्रकरण के भय से यह स्वीकार न किया जाए तो भी स्व वेदांत वाक्यों में उपलब्ध उपासना आदि कर्मपरक है इसलिए ब्रह्म में शास्त्र प्रमाण नहीं है ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं सूत्र चौथा तत्तु सम्वयात तत्तु सम्वयात तू शब्द पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति के लिए है तत् वह ब्रह्म स्वतंत्र रूप से वेदांत वाक्यो द्वारा ही अवगत होता है समन्वयात क्योंकि संपूर्ण वेदांत वाक्य उसके प्रतिपादन में तात्पर्य से समन्वित है तू शब्द पूर्व पक्ष के निराकरण के लिए है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तथा जगत उत्पत्ति स्थिति तथा लय का कारण भूत वह ब्रह्म वेदांत वाक्यों से ही अवगत होता है कैसे समन्वय से क्योंकि सदैव सौम्य हे प्रिय दर्शन यह सब के पहले एकमात्र अद्वितीय एकमात्रीय था आत्मा वह सब उत्पत्ति के पहले एकमात्र आत्मा ही था तदैतत तत् वह माया रूप उपाधि से बहुत रूपों को प्राप्त हुआ जो ब्रह्म है एत यह अपूर्व कारण रहित अनपर कार्य रहित रहित विजातीय है है है यह यह आत्मा ही ही सबका अनुभव करने वाला ब्रह्म ब्रह्म अमृत अविनाशी ही आगे अबाहशी ब सब वेदांतों में तत्पर से इसी अर्थ में प्रतिपादक रूप से समनुगत अर्थात समन्वित है वेदांत वाक्यों में प्राप्त पदों का के विषय में निश्चित समन्वय जान देने पर अर्थ की कल्पना युक्त नहीं है क्योंकि ऐसा करने से श्रुत शुर्त ब्रह्म अर्थ की हानि और अश्रुत श्रुति अप्रतिपादित यागाधिक्रिया अर्थ की कल्पना करनी पड़ेगी और इस वाक्यों का कर्ता के स्वरूप प्रतिपादन में तात्पर्य निश्चित नहीं हो सकता क्योंकि तत्के ब्रह्म विद्या काल में कौन करता किस कारण से किस विषय को देखे इत्यादि श्रुति क्रिया कारक और फल का निषेध करती है, होने पर भी का नहीं है। क्योंकि वेदांत शास्त्र के बिना ब्रह्मात्म भाव अवगत नहीं होता हेयोवादेय रहित होने से ब्रह्म का उपदेश निष्फल है यह जो कहा गया है वह दोष नहीं है क्योंकि हेयोपादेय रहित ब्रतम भाव के अवगत होने से ही सब क्लेशों की निवृत्ति और परम पुरुषार्थ की होती है। यदि के प्रतिपादक वाक्यगत उपासना परक हो, तो भी कोई विरोध नहीं है परंतु उसी प्रकार ब्रह्म उपासना का विधिका अंग नहीं हो सकता एकत्व ज्ञान होने जा, हो जाने पर ब्रह्म हेयोपादेय न होने से क्रिया कारक और द्वैतक विद्या, विद्या विज्ञान का बाध हो सकता है एकत्व विज्ञान से निवृत्त हुआ का फिर संभव नहीं है जिससे विधि के साथ संबंध के बिना प्रमाणता देखने में नहीं आती तो भी आत्म ज्ञान को आत्म साक्षात्कार फल पर्यंत होने से ब्रह्म विषय शास्त्र की प्रमाणता खंडन नहीं किया जा सकता ब्रह्म विषय शास्त्र की प्रमाणता का खंडन नहीं किया जा सकता शास्त्र प्रामाण्य अनुमानगम्य नहीं है जिससे कि यह अन्य स्थलों में देखे हुए दृष्टांतों की अपेक्षा करे इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है इस विषय में दूसरे वृत्तिकार पूर्व करते हैं यद्यपि ब्रह्मशास्त्र प्रमाणक है, है, है। तथापि प्रतिपत्ति उपासना विधि के विषय रूप से ही शास्त्र ब्रह्म का बोध कराता है ऐसे कि युप, आहवनीय आदि के पदार्थों का भी विधि के अंग रूप से शास्त्र बोध कराता है ऐसा क्यों शास्त्र प्रवृत्ति तथा निवृत्ति प्रयोजन वाला है इस अर्थ में शास्त्र के तात्पर्य को जानने वाले कहते हैं दृष्टो ही कर्मों का ज्ञान कराना ही शास्त्र का दृष्टफल है और चोदने क्रिया का प्रवृतक वचन वचन चोदना है तस्वीर धर्म का ज्ञापक अदिवाक्य स्वर्ग कामो आदि उपदेश है। तद वेद में सिद्ध अर्थ के वाचक पदों का पदों के साथ उच्चारण करना चाहिए आमना यस्य वेद क्रियार्थक तक है अतः क्रिया से भिन्न सिद्ध अर्थ प्रतिपादक वेदवाक्य निष्फल है इसलिए पुरुष को किसी एक विषय में प्रवृत्त करना हुआ और किसी एक विषय से निवृत्त करता हुआ शास्त्र सार्थक होता है और दूसरे वाक्य इसके होकर अंग्रेक्त होते हैं यदि वेदांत वाक्य विधिपरक हो तो जैसे स्वर्ग आदि कामना वाले पुरुष के लिए अग्निहोत्रा आदि साधनों का विधान है वैसे ही अमृतत्व की कामना करने वाले के लिए भी ब्रह्म ज्ञान का विधान किया जाता है ऐसा मानना युक्त है यदि कहो कि यहाँ जिज्ञास का वैलक्षण्य भेद कहा गया है कर्मकांड में साध्य धर्म है और ज्ञानकांड में तो नित्य निवृत्त जिज्ञास है उनमें अनुष्ठान के अपेक्षा रखने वाले धर्म के फल से ब्रह्म का फल विलक्षण होना चाहिए ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कर्मा विधि से प्रयुक्त होकर ही ब्रह्म प्रतिपाद्यमान है आत्मा मैत्री आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए आत्मा, आत्मा जिज्ञासा करनी चाहिए ऐसी उपासना करे आत्मान ज्ञान ज्ञान स्वरूप आत्मा, आत्मा की उपासना करे ब्रह्म वेद ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है इत्यादि विधानों के होने पर वह आत्मा कौन है यह ब्रह्म क्या है ऐसी आकांक्षा होने पर ब्रह्म के स्वरूप का बोध कराने के लिए नित्य नित्य सर्वज्ञ और सर्वगत है विज्ञानम ब्रह्म विज्ञान और आनंद स्वरूप है इत्यादि वेदांत वाक्य उपयुक्त होते हैं उस ब्रह्म की उपासना से शास्त्र अवगत अदृष्ट मोक्षरूप फल होगा यदि वेदांत वाक्य कर्तव्य विधि के साथ असंबद्ध होकर वस्तुमात्र का कथन करने वाले हो तो न का असंभव होने से सप्त वसुमती सात द्वीप वाली पृथ्वी है यह राजा जाता है इत्यादि वाक्य के समान वेदांत वाक्य प्रयोजन रहित हो जाएंगे परंतु यह रज्जु है सर्प नहीं है इत्यादि वस्तुमात्रा के कथन में भी भ्रांति से जनित द्वारा, के कथन से, द्वारा सार्थकता होगी। ऐसा तभी हो सकता है जबकि रज्जु रूप वस्तु के श्रवण से जैसे सर्पभ्रांति निवृत्त हो जाती है वैसे ही ब्रह्मस्वरूप के श्रवण मात्र से श्रोता की संसारित्व भ्रांति निवृत्त हो परंतु वह निवृत्त पर नहीं होती क्योंकि ब्रह्म का श्रवण करने वाले व्यक्ति में भी पूर्व के समान सुख दुख आदि संसार धर्म देखने में आते हैं अतः अतएव श्रोतव्यो आत्मा श्रोतव्य मंतव्य निधिद्यासव्य है इस प्रकार श्रवण के उत्तर काल के मनन और निधिद्यासन की विधि देखने में आती है इसलिए यह स्वीकार करना चाहिए कि उपासना विधि का विषय होने से ही ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है इसके उत्तर में सिद्धांति कहते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि कर्म और ब्रह्म विद्या के फल में वैलक्षण्य है वाचिक और मानसिक कर्म श्रुति और स्मृति में धर्म नाम से प्रसिद्ध है जिस विषय विशे, विषय जिज्ञासा अथा तो धर्म जिज्ञासा वेद्यायन के अन्तर धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए इस सूत्र में प्रतिपादित है इसके साथ ही परिहार के उद्देश्य से वर्णित प्रतिषेध चोदनात्मक होने से हिंसा आदि रूप और धर्म भी जिज्ञास है और इस चोनात्मक अर्थ और अनर्थ रूप धर्मा धर्म का शरीर और मन द्वारा उपभोज्यमान तथा संयोग से अन्य प्रत्यक्ष सुख दुख फल ब्रह्मदि से लेकर स्थावर पर्यंत सब में प्रसिद्ध ही है मनुष्य से लेकर ब्रह्म पर्यंत सभी शरीर धारियों में सुख का तारतम्य श्रुति कहती है उसे से सुख के धर्म धर्म का ज्ञात होता है। धर्म के सातम्य से अधिकारी काम्य अवगत होता है कि फल, कामना एवं सामर्थ्य से तो अधिकारिका का तारतम्य प्रसिद्ध है और इस प्रकार यागादि अनुष्ठान करने वाले लोग ही उपासना रूप समाधि विशेष केबल से उत्तर मार्ग से जाते हैं तथा केबल इष्टपूर्ण और दत्त रूप साधनों से संपन्न पुरुष धूम क्रम से दक्षिण मार्ग के द्वारा जाते हैं, वहां भी सुख का तारतम्य और इसके साधनों का यह या सब तारतम्यवत संपादम शिवा वहाय होने तक रहकर वे फिर इसी मार्ग से जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार लौटते हैं। इस शास्त्र से स्पष्ट अवगत होता है इस प्रकार मनुष्य आदि से लेकर नारकीय एवं पर्यंत जीवों में तारतम्य से वर्तमान सुखलव धर्म से ही अन्य जात होता है इसी प्रकार उर्ध्वगत तथा अधोगत देहधारी जीवों में दुख का तारतम्य देखने से उसके हेतुभूत प्रतिषेध चोदनात्मक प्रतिषेध वाक्यों से बोधित अधर्म का और उसके अनुष्ठान करने वालों का ज्ञात होता है एवं आदि दोष विशिष्ट जीवों के धर्म और के तारतम्य पूर्वक सुख दुख का तारतम्य अनित्य संसार रूप है ऐसा श्रुति स्मृति और न्याय में प्रसिद्ध है इसी प्रकार नई सशरीर से संदेह उस सशरीर आत्मा के सुख दुख का विनाश नहीं होता यह श्रुति यथावर्णित संसार रूप का अनुवाद करती है और शरीरम देहादि अभिमान रहित आत्मा को संबंधी सुख स्पर्श नहीं करते इस श्रुति से प्रिय और अप्रिय संबंध के प्रतिषेध से मोक्ष नामक शरीर रहित अवस्था चोदनात्मक धर्म का कार्य है इसका प्रतिषेध किया जाता है ऐसा अवगत होता है मोक्ष को धर्म का कार्य माने तो उसमें प्रिया प्रिय स्पर्श प्रतिषेध अनुपन्न है यदि कहो कि अशरीरत्व ही धर्म का कार्य हो तो यह युक्त नहीं क्योंकि अशरीरम जो देवादि शरीरों में शरीर रहित तथा अनित्यों में नित्य स्वरूप है उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को मैं ब्रह्म हो जानकर विद्वान शोक नहीं करता अप्राणो प्राण प्रान रहित मन रहित शुद्ध है असंगो वह पुरुष असंग है इत्यादि श्रुतियों से ज्ञात होता है कि अशरीरत्व उसका स्वभाव है अतएव अनुष्ठेय क्रमफल से विलक्षण मोक्ष नामक अशरीरत्व नित्य है यह सिद्ध हुआ नित्य भी दो प्रकार का होता है परिणामी नित्य तथा पारमार्थिक नित्य इन दोनों में परिणामी नित्य वह है जिसके विकृत होने पर भी वही यह है ऐसी प्रतिज्ञारूप बुद्धि का नाश नहीं होता जगत को नित्य मानने वालों के मत में जैसे पृथ्वी आदि परिणामी नित्य है और सांख्य के मत में जैसे गुण परिणामी नित्य नित्य है परंतु यह तो पारमार्थिक आकाश के समान सर्वव्यापक सभी विक्रिया से रहित नित्य तृप्त निरवय और स्वयं प्रकाश स्वरूप है जिस परमात्मा में धर्माधर्म सुख दुख रूप कार्य के साथ तीनों कालो में भी संबंध नहीं रख सकते अन्यत्र धर्माद जो धर्मा धर्म कार्य कारण भूत से भिन्न हैं इसलिए से, सिद्ध नामक है। कर्म से होने के कारण वह अशरीर मोक्ष ब्रह्म है जिसकी यह जिज्ञासा प्रस्तुत है यदि वह ब्रह्म कार्य के अंग रूप से उपदिष्ट हो और उस कार्य से मोक्ष साध्य स्वीकृत किया जाए तो वह अनित्य ही होगा मोक्ष के अनित्य सिद्ध होने पर तारतम्य न्यूनाधिक वे वर्तमान में से कोई अतिशय मोक्ष है ऐसा मानना पड़ेगा परंतु सब मोक्षवादी यह स्वीकार करते हैं कि मोक्ष नित्य है इस कारण कार्य के अंग से ब्रह्म का उपदेश युक्त नहीं है और ब्रह्म वेद ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है उस परावर ब्रह्म का साक्षात कर लेने पर इसके सर्व कर्म क्षीण हो जाते हैं ब्रह्म के आनंद को को जानने वाला विद्वान किसी से भयभीत नहीं होता। हे जनक निश्चय अभय प्राप्त हो गया है तदात्मन अज्ञान के निवृत्त होने के कारण जीव सजक ब्रह्म ने गुरु के उपदेश से अपने को ही मैं ब्रह्म ऐसा जाना अतः वह सर्व हो गया त्र उस समय एकत्व का अनुभव करने वाले उस विद्वान को क्या शोक और क्या मोह हो सकता है इत्यादि ब्रह्मज्ञान ब्रह्मज्ञान के अनंतर मोक्ष दिख मोक्ष दिखलाती हुई और वह ब्रह्म में प्रत्यकात्मा हूँ ऐसा ज्ञान प्राप्त कर मुद्र वाम शुद्ध ब्रह्म हुए अर्थात उसे आत्म रूप से देखते हुए ऋषि वाम ने जाना मैं मनु हुआ और सूर्य भी इस श्रुति को ब्रह्मदर्शन तथा के मध्य में अन्य कर्तव्य करने के लिए उदाहरण रूप से समझना चाहिए जैसे खड़ा होकर गायन करता है इसमें खड़े होकर गायन क्रिया के मध्य में तत्कर्तृक अन्य कार्य नहीं है ऐसे ज्ञात होता है सुकेश भारद्वाज आदि छह ऋषियों ने विपलाद गुरु से कहा तम तुम ही तो हमारे पिता हो जो हमें अविद्या के परपार पहुंचा लिया है, ही है मैंने भगवत तुल्य आप जैसों से सुना है कि आत्मविद शोक को पार कर देता है अर्थात शोक से मुक्त हो जाता है और हे भगवान मैं शोक करता हूँ ऐसे मुझे मुझको आप शोक से पार मुक्त कर दीजिए ऐसा नारद ने कहा तस्मयी भगवान सनत कुमार ने उस दग्ध पाप नारद को अज्ञान रूपी अंधकार से पार ब्रह्म दिखलाया इत्यादि दिखलाती है कि मोक्ष के प्रतिबंध अज्ञान की निवृत्ति आत्मज्ञान का फल है उसी प्रकार दुख जन्म प्रवृत्ति धर्म अधर्म तो मिथ्या ज्ञान इनमें कारण रूप उत्तर उत्तर का नाश होने से उसके पूर्व पूर्व कार्य का नाश होकर मोक्ष प्राप्त होता है इस प्रकार युक्तियुक्तियों से, से पुष्ट आचार्य गौतम प्रणित सूत्र है मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति ब्रह्मात्मकत्व ज्ञान से होती है वह ब्रत्मकत्व विज्ञान सदरूप नहीं है जैसे अनंत वी मन अनंत है और विश्वदेव भी अनंत है इसलिए मन में अनंत विश्व की दृष्टि करने के कारण वह अनंत लोक को जीतता प्राप्त करता है यह ब्रह्मात्म तत्व विज्ञान अध्यास रूप भी नहीं है जैसे मनो ब्रह्म उपासित मन ब्रह्म है ऐसी उपासना करे आदित्यो ब्रह्म आदित्य ब्रह्म है ऐसा आदेश है इस प्रकार मन और आदित्य में ब्रह्म दृष्टि अध्यास रूप है वायुर वायु ही संवर्ग है प्राणो व प्राण ही संवर्ग है इसके समान विशिष्ट क्रिया संबंध निमित्तक भी नहीं है और आज आदि कर्म के समान कर्मांग का संस्कार रूप भी नहीं है क्योंकि ब्रह्मा, विज्ञान को आदि रूप मानने पर तत्वसी अहम ब्रह्मस्मी अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यों का ब्रह्मात्मकत्व वस्तु प्रतिपादन परक पद समन्वय बाधित हो जाएगा ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने पर इसकी टूट जाती है और सब संचय नष्ट हो जाते हैं इत्यादि अज्ञान फल के बाधित हो जाएंगे और ब्रह्म वेद ब्रह्म इत्यादि ब्रह्मभाव प्राप्ति प्रतिपादक श्रुति वाक्य संपदादि पक्ष में मुख्य रूप से उपपन्न नहीं होंगे इसलिए ब्रह्मात्मक ज्ञान ज्ञान रूप नहीं है अतः विधेय होने के कारण पुरुष व्यापार के के के अधीन नहीं है किंतु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों विषय वस्तु ज्ञान समान वस्तु के ही अधीन है ऐसे ब्रह्म और उनके ज्ञान की किसी भी युक्ति से कार्य के साथ संबंध के कल्पना नहीं की जा सकती विधि जानना क्रिया के कर्म रूप से भी कार्य के साथ ब्रह्म का संबंध नहीं है क्योंकि अन्य देव यह कार्य से अन्य और अविदित कारण से भी अन्य है, और ये नेदम जिसके द्वारा इस सब को जानता है उसे किससे जाने इत्यादि से ब्रह्म में विधिक्रिया का विधिक्रिया कर्मत्व का निषेध किया गया है उसी प्रकार यदवाचा जो वाणी शब्द से प्रकाशित नहीं होता किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है इस प्रकार ब्रह्म को का अविषय कहकर तदेव उसी को तु ब्रह्म जिसकी उपासना क्रिया के कर्मत्व का भी ब्रह्म में प्रतिषेध है यदि कहो कि इंद्रियादि का अविषय होने से ब्रह्म में शास्त्र प्रमाणकत्व अनुपन्न होगा तो ऐसा नहीं क्योंकि शास्त्र तो अविद्या से कल्पित भेद की निवृत्ति के लिए है शास्त्र इधम रूप से विषय भूत ब्रह्म का प्रतिपादन करना नहीं चाहता किंतु ब्रह्म रूप से है, ऐसा प्रतिपादन करता हुआ शास्त्र अविद्या से कल्पित वेद्य ज्ञेय वेदित्रुप ज्ञाता वेदना ज्ञान आदि भेद को निवृत्त करता है जैसे यश्यामतम जिसको ऐसा निश्चय है कि ब्रह्म नहीं है उसे ब्रह्म है, क्योंकि जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया है उसके लिए ब्रह्म अविज्ञात विषय रूप से अज्ञात है कारण की ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है और जो अज्ञानी है उसके लिए ब्रह्म विषय रूप से ज्ञात है क्योंकि ब्रह्म को ज्ञान का विषय समझकर मैंने ब्रह्म को जाना है ऐसा कहते हैं अर्थात अज्ञानियों के मत में ब्रह्म विषय है और न दृष्टि है दृष्टि इंद्रिय वृत्ति के साक्षीभूत आत्मा को तुम चक्षु आदि इंद्रियो से देख नहीं सकते और बुद्धि बुद्धिवृत्ति के साक्षी को तुम बुद्धिवृत्ति से नहीं जान सकते इत्यादि श्रुतियाँ हैं अतः शास्त्र तत्व ज्ञान से अविद्या से कल्पित संसारित्व का निवर्तन कर नित्य मुक्त आत्मा का यथार्थ स्वरूप समर्पण होने के कारण मोक्ष में अनित्यत्व दोष नहीं है जिसके मत में मोक्ष उत्पाद्य है उसके मत में मोक्ष मानसिक या वाचिक अथवा कायिक क्रियाओं की अपेक्षा रखता है यह ठीक है इसी प्रकार विकार्यत्व पक्ष में भी इन दोनों पक्षों में मोक्ष का अनित्यत्व निश्चित है लोक में कार्य दधि आदि एवं उत्पाद्य घटादि में नित्यत्व नहीं देखा गया है ब्रह्मज्ञान से होने पर भी उसकी कार्य की अपेक्षा नहीं है क्योंकि वह स्व स्वरूप होने के कारण प्राप्त ही नहीं है यदि ब्रह्म को स्वरूप आत्मा से भिन्न माने तो भी वह प्राप्त नहीं है कारण आकाश के समान सर्वव्यापक होने के कारण ब्रह्म सबको नित्य प्राप्त स्वरूप ही है और मोक्ष संस्कार्य भी नहीं है जिससे वह व्यापार की अपेक्षा करे संस्कार्य पदार्थ में विशेष गुण लाने अथवा दोष हटाने से संस्कार होता है मोक्ष में गुणाधान विशेष गुण का लाना ये संस्कार का संभव नहीं है क्योंकि मोक्ष तो आधेयतिशय अतिशय को लाना से रहित ब्रह्म स्वरूप है दोषापनयन से भी उसका संस्कृत होना संभव नहीं है क्योंकि मोक्ष नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है यदि ऐसा कहो कि जैसे घर्षण क्रिया से दर्पण संस्कृत होने पर अपने भास्वत्व धर्म से अभिव्यक्त होता है वैसे उपसनादि क्रिया से आत्मा के संस्कृत होने पर उसका अविद्यादि मन से विरोहित हुआ अपना मोक्ष स्वरूप धर्म अभिव्यक्त होता है तो यह युक्त नहीं है क्योंकि आत्मा में क्रिया का आश्रय अनुपमन्न है है जिस आश्रय में क्रिया रहती है, उसको विकृत किए बिना वह अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकती यदि आत्मा स्वाश्रित क्रिया से विकृत हो तो आत्मा में अनित्यत्व का प्रसंग हो प्रसक्त होगा अविकारियो अयम उच्चते यह आत्मा अविकार्य कहा जाता है इत्यादि वाक्य बाधित होंगे वह युक्त नहीं है इसलिए आत्मा में स्वाश्रय क्रिया का संभव नहीं है अन्य पदार्थ आश्रय क्रिया का आत्मा विषय संबंधी नहीं है अतः उससे भी आत्मा संस्कृत नहीं हो सकता परंतु देहाश्रय स्नान आचमन यज्ञपवित धारण आदि क्रियाओं से जीवात्मा संस्कृत होता देखा गया है ऐसा नहीं क्योंकि देहादि युक्त में आत्मा का का संस्कार होता है, है, स्नान आचमन आदि क्रियाओं संबंध देह के साथ तो प्रत्यक्ष ही है। जो कोई अविद्या से देहादि संघात को आत्म रूप से ग्रहित करता है उसका उस देहाश्रित क्रिया से संस्कृत होना युक्त है जैसे देह के आश्रित चिकित्सा निमित्त धातुओं की समता द्वारा जिस देहाभिमानी आत्मा में मैं आरोग्य हूँ ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है देहादि के साथ संबंध होना और उसमें मैं मेरा अभिमान रखने वाला आरोग्य फल पाता है वैसे ही स्नान आचमन यज्ञोपवीता दि से मैं शुद्ध हूँ संस्कृत है ऐसी बुद्धि जिसमें उत्पन्न हो वही संस्कृत होता है वह तो देह के साथ संबंध संबद्ध ही है तय उसमें एक तो स्वादिष्ट कर्म फल को भोगता है और दूसरा न भोगता हुआ साक्षी रूप से रहता है प्रकाशित करता है।, है। वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि अहम प्रति के विषय भूत प्रत्ययी अहम करता से ही संपूर्ण क्रियाएं सिद्ध होती है और उनका फल वही भोगता है इसी प्रकार एकोदेव सब भूतों में एक स्वप्रकाश गुढ़व्यापक संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा कर्मों का अधिष्ठाता समस्त प्राणियों में बसा हुआ सबका साक्षी सबको प्रदान करने वाला निर्गुण साक्षाणात वह आत्मा, आत्मा सर्वगत शुद्ध अशरी अक्षत स्नायु रहित स्थूल शरीर रहित और अपापहत है ये दोनों मंत्र ब्रह्म में अनाधेतिशयता और नित्य शुद्धता दिखलाते हैं ब्रह्म भाव ही तो मोक्ष है इसलिए मोक्ष मोक्ष भी नहीं है इस कारण के प्रति उत्पत्ति विकृति आपति और संस्कृति से भिन्न क्रिया संबंध का द्वार कोई नहीं दिखा सकता इसलिए मोक्ष में केवल ज्ञान के सिवा क्रिया के देशमात्र का भी संबंध उपपन्न नहीं है परंतु ज्ञान मानसी क्रिया का नाम है ऐसा नहीं क्योंकि ज्ञान उससे विलक्षण है वस्तु स्वरूप की अपेक्षा के बिना जहाँ जिसका विधान किया जाता है वह क्रिया है और वह पुरुष संकल्प के अधीन है जैसे यसे देवता यही जिस देवता के लिए अध्वर्यों ने हवी का ग्रहण किया हो उस समय होता वचट शब्द का उच्चारण करता हुआ उसका मन से ध्यान करे और संध्याम, संध्या का मन से ध्यान करें इत्यादि श्रुति में ध्यान चिंतन यद्यपि मानसिक क्रिया है तो भी पुरुष के अधीन होने के कारण वह पुरुष द्वारा करने न करने अथवा अन्य प्रकार से करने योग्य है ज्ञान तो प्रमाणजन्य है और प्रमाण यथार्थ वस्तु विषय होता है इसलिए ज्ञान करने न करने अथवा अन्य प्रकार से करने के योग्य नहीं हो सकता क्योंकि वह केवल वस्तु के ही अधीन है विधि के अधीन नहीं है और पुरुष के अधीन भी नहीं है अतः मानसिक होने पर भी ज्ञान का ध्यान से महान अंतर है जैसे पुरुषो हे गौतम पुरुष अग्नि है योषा हे गौतम स्त्री अग्नि है यहाँ स्त्री और पुरुष में अग्नि बुद्धि मानसिक है और वह केवल विधिजन्य होने के कारण क्रिया ही है और पुरुष के अधीन है लोक प्रसिद्ध अग्नि में जो अग्निबुद्धि है वह न विधि के अधीन है और न पुरुष के अधीन किंतु प्रत्यक्ष विषय वस्तु अग्नि के अधीन है अतः वह ज्ञान ही है क्रिया नहीं इसी प्रकार समस्त प्रमाण विषयक वस्तु में भी समझना चाहिए लोक में ज्ञान के अभिधेय होने पर ब्रह्मात्म विषयक ज्ञान भी विधि के अधीन नहीं है यद्यपि ज्ञान के विषय में लिंग लोट आदि विधि प्रत्यय श्रूयमाण है तो भी अनियोज्य विषयक होने के कारण में प्रयुक्त को समान कुंठित हो जाते है। उक्त विधि अनियोज्य विषयक होने से पुरुष को प्रवृत्त करने में समर्थ नहीं है क्योंकि अहेय अनुपादेय रहित वस्तु विषयक है तब आत्मा वरे इत्यादि विधि हैं? इनका क्या प्रयोजन है? हम कहते है कि विषय में पुरुष की जो प्रवृत्ति होती है, इससे उसको वे परामुख करने के लिए है जो पुरुष बाह्य विषयों में इष्ट वस्तु मुझे प्राप्त हो अनिष्ट प्राप्त ना हो इस प्रकार बहिर्मुख होकर प्रवृत्त होता है वह उन विषयों से थ प्राप्त नहीं कर सकता उस के अभिलाषी को आत्मा वा अरे इत्यादि वाक्य कार्य, शरीर करण वेर समुदाय की स्वाभाविक प्रवृत्ति के विशेषादी से हटाकर उसकी चित्तवृत्ति को अंतरात्मा की ओर प्रवाह रूप से प्रवृत्त करते हैं आत्मस्वरूप की खोज में प्रवृत्त हुए उस पुरुष को इदम सर्वम यह जो कुछ भी है सब आत्मा है यहाँ जिस तत्व ज्ञानवस्था में इसके लिए सब आत्मा ही हो गया वहां किसी से किसे देखे किससे किस से जाने और वह आत्मा ब्रह्म है इत्यादि श्रुतियों से उपाधेय से रहित आत्म तत्व का उपदेश किया जाता है यद्यपि अकर्तव्य प्रधान आत्मज्ञान किसी के त्याग अथवा ग्रहण के लिए नहीं होता तथापि हम उसको उसी प्रकार स्वीकार करते हैं वेदांतियों के लिए यह अलंकार है कि जो भिन्न ब्रह्म का ज्ञान होने पर की हैत्मा को यह मैं हूँ इस प्रकार विशेष रूप से जान गया तो फिर किस फल की इच्छा करता हुआ किस कामना से शरीर के पीछे स्वयं संतप संतप्त हो यह श्रुति और एतद् अर्जुन। इस तत्व को जानकर पुरुष के विषय रूप से ब्रह्म का ज्ञान नहीं कराते कोई कहते हैं कि प्रवृत्ति विधि निवृत्ति विधि और उस उनके अंगों से भिन्न केवल सिद्ध वस्तु का प्रतिपादक वेदभाग नहीं है यह कथन युक्त नहीं है क्योंकि उपनिषद प्रतिपाद्य पुरुष अन्य का अंग नहीं है जो केवल उपनिषद से ही असंसारी पुरुष ब्रह्म है, वह तो अधिकतारी आदि चार प्रकार के द्रव्यों से विलक्षण स्वर प्रकरण में स्थित अन्य अनन्य शेष है यह नहीं है अथवा नहीं जाना जाता ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि स ऐश यह नहीं यह नहीं इस प्रकार जो आत्मा उपादिष्ट है वह यह है इस में आत्मा शब्द है अतः आत्मा का निषेध नहीं किया जा सकता क्योंकि जो निषेध करता है उसका वही तो आत्मा स्वरूप है यदि कहो कि आत्मा मैं इस प्रसिद्ध लोक का विषय होने से केवल उपनिषदों से ही जाना जाता है यह जा कथन अयुक्त है ऐसा नहीं क्योंकि आत्मा तो मैं इस लोक प्रतीति का साक्षी है विषय नहीं ऐसा कहा जा चुका है मैं इस लोक प्रतीति का विषय लोक प्रसिद्धकर्ता से भिन्न उसका साक्षी सब भूतों में स्थित सम एक नित्य सबका आत्मा पुरुष है वह विधिकांड अथवा तर्कशास्त्र में किसी से भी अधिकत नहीं है इसलिए उसका न कोई निषेध कर सकता है और न कोई उसे किसी विधि के अंग रूप से ग्रहण कर सकता है वह सबका आत्मा है इसलिए न है हेय है न उपाधेय है नष्ट होता हुआ भी विकार समुदाय पुरुष पर्यंत नष्ट होता है विनाश हेतु के अभाव से पुरुष अविनाशी है विक्रिया हेतु के अभाव से कुटस्थ नित्य है एत नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है इस कारण पुरुष से पर और कुछ नहीं है वह पराकाष्ठा अवधि है और वही परागति है तम तो इस श्रुति में का यह उपनिषदों में मुख्य रूप से ज्ञान गम्य होने पर उपपन्न होता है इसलिए सिद्ध वस्तु विषयक वेदभाग नहीं है यह वादी का कथन साहस मात्र है यद्यपि शास्त्र का तात्पर्य जानने वाले जानने वालों का का का दृष्टोही कर्म ज्ञान कराना ही, उनका प्रयोजन है इत्यादि कथन उन्हें विषय होने से शास्त्र के के प्रकरण में प्रतिपादक वाक्यों के अभिप्राय के लिए समझना चाहिए और आम न्थक है अक्रियार्थक वेद वाक्य निष्फल है इस अभिविचारी नियम को मानने वाले मीमांसकों के मत में सिद्ध वस्तु प्रतिपादक वेद वाक्य भी निष्फल होंगे यदि कहो कि शास्त्र प्रवृत्ति विधि निवृत्ति विधि और उनके अंगों से अतिरिक्त सिद्ध वस्तु का उपदेश धर्म के लिए कराता है घूटस्थ नित्य सिद्ध वस्तु का उपदेश नहीं करता इसमें क्या कारण है उपदिश्यमान सिद्ध वस्तु केवल उपदेश से ही क्रिया नहीं हो जाती यदि कहो कि सिद्ध वस्तु भले ही क्रिया न हो किंतु क्रिया की निष्पत्ति का साधन होने के कारण सिद्ध वस्तु का उपदेश क्रिया के लिए ही होता है तो यह दोष नहीं है क्योंकि सिद्ध वस्तु वस्तु क्रिया के लिए होने पर भी शक्ति उपदिष्ट है, क्रियार्थत्व ही उसका प्रयोजन है अर्थात क्रिया को निष्पन्न करना ही सिद्ध वस्तु का प्रयोजन है क्रियार्थक होने पर भी सिद्ध वस्तु अनुपदिष्ट नहीं होती पूर्व पक्षी यदि सिद्ध वस्तु का उपदेश होता भी तो उससे तुमको क्या लाभ होता सिद्धांती कहते हैं दधि आदि पदार्थों के समान प्रतपक्षादि प्रमाणों से अज्ञात ब्रह्मात्मा वस्तु का भी शास्त्र से उपदेश होना ही युक्त है उसके ज्ञान से संसार के हेतुभूत मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति प्रयोजन होता है इस कारण क्रिया के साधन भूत सिद्ध वस्तु के उपदेश के समान आत्मा का उपदेश भी सार्थक है और ब्राह्मणों न हतव्य ब्राह्मण की हिंसा नहीं करनी चाहिए इत्यादि निवृत्ति का उपदेश करती है वह निवृत्ति न तो क्रिया है और न क्रिया का साधन ही यदि क्रिया को न कहने वाले वाक्य अनर्थक है तो ब्राह्मणों न इत्यादि निवृत्ति पर उपदेश व्यर्थ होंगे परंतु वह इष्ट नहीं है दंज का रागतः प्राप्त हनन क्रिया से संबंध होने से हनन हो क्रिया से निवृत्त होकर उदासन के अतिरिक्त की नहीं की जा सकती दंजका यह है कि जो अपने संबंधी पदार्थ के अभाव का ज्ञान कराता है अभाव ज्ञान उदासीनता का कारण है वह दग्धन अग्नि के समान स्वयं ही शांत हो जाता है इस कारण प्रजापति व्रता के अतिरिक्त ब्राह्मणों राग से प्राप्त हनन क्रिया से निवृत्त होकर लंज मानते हैं इस कारण पुरुष पुरुषार्थ के उपाख्यान आदि भूतर्थवाद विषयक अनर्थक्य अभिधान है ऐसा समझना चाहिए जो पहले कहा गया है कि कर्तव्य विधि के साथ संबंध के बिना कई हुई वस्तु मात्र सात वाले पृथ्वी है इत्यादि समान अनर्थक है यह रज्जु है सर्प नहीं है इस प्रकार वस्तु के कथन से भी भयादि की निवृत्ति रूप प्रयोजन देखा गया है इस तरह से कहकर उसका परिहार किया गया है परंतु श्रुत ब्रह्म पुरुष में भी पूर्वक समान संसात्व देखने में आता है अतः रज्जु स्वरूप यह रज्जु है कहने के समान ब्रह्म स्वरूप का कथन सार्थक नहीं हो सकता ऐसे पहले कहा गया है इस पर कहते हैं मैं ब्रह्मा इस प्रकार अवगत भाव वाले विद्वान में पूर्व के समान संसारित्व नहीं दिखलाया जा सकता क्योंकि वेद प्रमाण से जनित ब्रह्मत्म भाव के साथ उनका विरोध है इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भगवान भाष्यकार तीन उदाहरण देते हैं उनमें से प्रथम अनात्म शरीरादि में आत्मबुद्धि रखने वाले पुरुष में दुख भयादि देखे गए हैं परंतु वेद से जनित ब्रह्मात्म भावावगम ज्ञान होने पर देहात्म बुद्धि के निवृत्त हो जाने पर मिथ्या ज्ञान निमित्तक वही दुख भयादि पहले के समान उस आत्मवित में होते हैं ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती द्वितीय उदाहरण धनाभिमानी धनी गृहस्थ को धनापहार से दुख होता देखा गया है ग्रहण किए हुए धनाभिमान रहित उसी पुरुष को धनापहार वही नहीं होता तृतीय उदाहरण कुंडल पहनने वाले को कुंडल कुंडलित्वाभिमान निमित्तक सुख होता देखा गया है कुंडल युक्त कुंडलित्वाभिमान रहित उसी पुरुष को जीवित होने पर नहीं तो यह ठीक नहीं है क्योंकि सशरीरत्व मिथ्या ज्ञान निमित्तक है शरीर ही आत्मा है इस अभिमान रूप मिथ्या ज्ञान को छोड़कर अन्य किसी कारण से आत्मा में स्वशरीरत्व की कल्पना नहीं की जा सकती कर्म से उत्पन्न न होने के कारण अशरीरत्व नित्य है ऐसा हम पहले कह चुके हैं यदि कहो कि आत्मकृत धर्माधर्म निमित्तक उसमें स्वशरीरत्व है तो ऐसा नहीं क्योंकि आत्मा का शरीर के साथ संबंध ही असिद्ध है इससे धर्माधर्म में आत्मकृतत्व भी असिध है आत्मा का शरीर का शरीर के साथ संबंध हो तो धर्माधर्म की उत्पत्ति हो धर्मा धर्मा धर्म तो आत्मा का शरीर के साथ संबंध हो ऐसा अन्योन्याश्रय दोष होगा इन दोनों का कार्य कारण भाव अनादि है यह अनादित्व कल्पना भी अंध परंपरा है क्रिया संबंध के अभाव होने से आत्मा करता भी नहीं हो सकता यदि कहो कि सेवकों के साथ सानिध्य मात्रा से राजादी में कर्तृत्व देखा गया है तो यह युक्त नहीं है क्योंकि उपायों से संपादित सेवकों के साथ संबंध होने के कारण उनमें कर्तृत्व की उपपत्ति होती है परंतु आत्मा में शरीर आदि के साथ धना धन, धन दानादि के समान स्वस्वा स्वस्वामिभाव संबंध के कारण की किंचिति कल्पना नहीं की जा सकती किंतु किन्तु मिथ्याभिमान तो संबंध का हेतु प्रत्यक्ष है इस कथन से आत्मा में यजमानदी का प्रतिपादन हो गया जब तक मिथ्या है तभी तक आत्मा में यजमानदी भी है इस विषय में प्रभाकर कहते हैं देहादि से भिन्न आत्मा का अपने देहादि में मैं मेरा अभिमान गौण है मिथ्या नहीं यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं क्योंकि जिसको वस्तु का भेद ज्ञात है उसी को गवन मुख्य ज्ञान होता है यह प्रसिद्ध है जिसको दो वस्तुओं का भेद भेद है जैसे अन्वय व्यतिरिक से सिंह शब्द सिंह ज्ञान का विषय केसर आदि से युक्त विशेष आकृति वाला पुरुष भिन्न सिंह प्रसिद्ध है और उससे भिन्न प्राय क्रता एवं शुरता आदि सिंह के गुणों से संपन्न पुरुष में शब्द प्रयोग और ज्ञान होते हैं। परंतु जिसको वस्तु का भेद ज्ञात नहीं है, उसको नहीं होते उसको तो दूसरे अर्थ में अन्य शब्द और ज्ञान भ्रांति से ही होते हैं गौण नहीं जैसे मंद में यह स्थानु है ऐसे विशेष ज्ञान के ग्रहित न होने पर पुरुष यह शब्द और ज्ञान स्थान में होते हैं, जैसे शुक्ति में अकस्मा यह रजत है यह शब्द और ज्ञान निश्चित होते हैं वैसे देहादि संघात में मुख्य रूप से होने वाले मैं ऐसा शब्द और ज्ञान आत्मा अनात्मा के विवेक न होने के कारण उत्पन्न होते हैं वे गौण कैसे कहा कहे जा सकते हैं आत्मा अनात्मा का भेद जानने वाले पंडितों को भी भेड़ बकरी पालन करने वाले प्राकृत पुरुषों के समान देहादि में अपृथक रूप से शब्द प्रयोग और ज्ञान भ्रांति से उत्पन्न होते हैं इस कारण आत्मा को देहादि से भिन्न मानने वालों का देहादि में अहम प्रत्ययमय मिथ्या ही है गौण नहीं इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वशरीरत्व मिथ्या ज्ञान से होता है और ज्ञान होने पर जीवितावस्था में आत्मविद को ही अशरीरत्व प्राप्त होता है और उसी प्रकार सद्यथा जिस प्रकार सर्प की का ऊपर मृत और सर्प द्वारा परित्यक्त हुई पड़ी रहती है उसी प्रकार विद्वान जिसने अभिमान त्याग दिया है उसका शरीर पड़ा रहता है और शरीर में स्थित वह आत्मा अशरीर है अमृत प्राण ब्रह्म है स्वयं प्रकाश ही है और सचुर चक्षु वस्तुता वह नेत्र रहित भी सनेत्र के समान, श्रोत्र रहित भी, श्रोत्र सहित सा, वाणी रहित भी, भी, वाणी सहित सहित सा, सा, मन मन रहित प्राण रहित भी, प्राण सहित सा है। यह श्रुति ब्रह्मविद के संबंध में है स्थित प्रज्ञ जिसको प्रज्ञा जिसकी प्रज्ञा स्थित है उसकी भाषा लक्षण क्या है इत्यादि स्मृति भी स्थित प्रज्ञा का लक्षण कहती हुई यह दिखलाती है कि विद्वान का सर्व प्रवृत्ति के साथ संबंध नहीं रहता इसलिए मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार भाव साक्षात्कार विद्वान पूर्व के समान संसारी नहीं रहता जो पूर्व के समान संसारी है मानो उसने ब्रह्म ब्रह्मात्म भाव का साक्षात्कार ही नहीं किया है इस कारण वेदांत शास्त्र निर्दोष है पहले जो यह कहा गया है कि श्रवणांतर मनन और निर्ध्यासन देखने में आते हैं इसलिए ब्रह्म विधि का अंग है स्वरूप पर्यवय पर्यवसायी नहीं यह कथन युक्त नहीं है क्योंकि श्रवण के समान मन भी के साक्षात ज्ञान के लिए है यदि ज्ञान ब्रह्म का कहीं कर्मादि में विनियोग होता तो विधि का अंग भी होता परंतु ऐसा नहीं है अर्थात वेदांत श्रवण के बिना ब्रह्म अज्ञात है श्रवण के समान मनन निधिध्यासन भी ज्ञान के लिए है इसलिए उपासना के से ब्रह्म स्वतंत्र शास्त्र के है यह सिद्ध हुआ ऐसा होने से ही अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस प्रकार ब्रह्म विषयक पृथक शास्त्र का आरंभ युक्त है वेदांत यदि उपासना विधि परक होते तो अथा तो ब्रह्म जि किसी से आरब्ध हो जाने के कारण अथा तो ब्रह्म इस पृथक शास्त्र का आरंभ न होता कदाचित आरंभ भी किया जाता तो अथात कर्थ अब अवशिष्ट धर्म की जिज्ञासा इस प्रकार आरंभ होता ब्रह्म आत्मा के एकत्व ज्ञान की प्रतिज्ञा पूर्व मीमांसा में नहीं है इस कारण उसके लिए अथा तो इस अपूर्व शास्त्र का आरंभ युक्त है इससे मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार के ज्ञान पर्यंत सब विधिया और अन्य सब प्रमाण क्योंकि हेयोपाधेय से रहित अद्वैत आत्मावगति होने पर निर्विषयक प्रमाता रहित प्रमाण नहीं हो सकते ब्रह्मविता लोग कहते हैं गौण मिथ्यात्मन अबाधित सत चित आनंद स्वरूप ब्रह्म मय हूँ ऐसा ज्ञान होने पर पुत्र देहादि का बाद होता है अर्थात यह सब माया मात्र है वास्तविक नहीं ऐसा निश्चय हो जाता है उसमें गौण मिथ्यात्मा पुत्र दार देहादि में आत्मा आत्माभिमान निवृत्त हो जाने पर विधि निषेधादि सब व्यवहार कैसे हो सकता है गौण और मिथ्याभेद से आत्माभिमान दो प्रकार का है पुत्र दारा आदि में मैं पुत्र हूँ यह मेरा है इत्यादि अभिमान गौण है क्योंकि दोनों का भेद ज्ञात है उसके सुख दुख से अपने को सुखी दुखी अनुभव करता है अपने देहादि में मैं मनुष्य हूँ करता भोगता हूँ यह मिथ्या अभिमान है ये दोनों प्रकार के अभिमान बाधित हो जाने पर विधि निषेध आदि सब व्यवहार कैसे हो सकता है अर्थात नहीं हो सकता अन्वेष्टव्य जो आत्मा सर्वपाप रहित जरा मृत्यु शोक आदि से रहित है उसकी खोज करनी चाहिए इस आत्म ज्ञान से पूर्व ही आत्मा में परमात रहता है परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने पाप पुण्य राग द्वेश जन्मादि से रहित परमात्मा स्वरूप हो जाता है यह होती है कि यदि परमाता कल्पित है तो प्रमाता के आश्रित प्रमाण में प्रमाणता कैसे सिद्ध होगी समाधान देहात्मा जिस प्रकार मैं देह हूँ यह ज्ञान कल्पित होने पर भी प्रमाण माना जाता है उसी प्रकार प्रत्यक्षादी लौकिक प्रमाण भी आत्मसाक्षात्कार साक्षात्कार प्रमाण है वेदांत तीनों काल में बाधरहित ब्रह्मात्मिक का बोध करता है अतः इसको तत्व का बोधक कराने वाला प्रमाण कहा जाता है पूर्व पक्ष में मुक्षुकी वेदांतों में प्रवृत्ति की अनुपपत्ति है सिद्धांत में प्रवृत्ति की सिद्धि है इस प्रकार दोनों में अंतर है सूत्र चौथा भाष्य समाप्त